केले गुदे दड़सन नाचे कू दे झुमेसन केले गुदे दड़सन नाचे कू दे झुमेसन ललहला लाला लाला लाला लाला लाला लाला निज घर हम काम करे तो हो जाए सब दंग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 mera ye jo ekdam hoya kamaya is <laughs> baar bhi वो तो सबसे आगे दौड़ रहा है ना विनय वो हमारे स्कूल से ही है वही प्रथम आएगा अरे अरे कैसे कह सकती हो तो राजू दौड़ में बहुत तेज है पिछले वर्ष भी वही प्रथम आया था हां तो क्या हुआ विनय भी बहुत तेज दौड़ता है देखना इस बार वही प्रथम आएगा अरे भाई मैं कह रहा हूं ना राजू आएगा नहीं नहीं विनय अरे राजू आएगा, आएगा भाई अरे विनय आएगा ए बेगाम थम आया बहुत होशियार है वो पढ़ाई में भी बहुत तेज है मेरा अच्छा दोस्त है वो आओ उससे मिलते हैं हां हां चलो चलो अरे बधाई हो राजू बधाई हो राजू तुमने तो कमाल ही कर दिया आज भाई अच्छा ये है शोभा तुम तो बहुत तेज दौड़ते हो भाई मान गए तुम्हें धन्यवाद अब तो तुमसे पूछना ही पड़ेगा कि तुम कैसे इतना तेज दौड़ते हो और इसके लिए क्या खास चीज खाते हो तुम ठीक कह रही हो ध्यान इस बात पर दो कि खा क्या रहे हो क्या मतलब <laughs> मतलब यह है कि पौष्टिक आहार लोगे तो स्वस्थ और फुर्तीले अपने आप ही हो जाओगे हु? वरना कोपोषण के शिकार हो जाओगे अरे रे भैया एक पल रुको तो जरा सरल भाषा में बतलाओ ये पौष्टिक आहार क्या होता है पौष्टिक आहार वो होता है जो हमें पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स चिकनाई विटामिन और खनिज लवण आदि देता है भाई लेकिन ये कुपोषण होता क्या है अच्छा कुपोषण हां भाई ऐसा है यदि हम नियम से पौष्टिक आहार ना लें तो हमारे अंदर पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है यानी कि पोषण पूरा नहीं मिलता है अच्छा पोषण पूरा नहीं मिलना मतलब कुपोषण हो जाना ऐसा ही ना बिल्कुल सही कुपोषण के कारण हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है अच्छा जिससे हम बार-बार बीमार पड़ जाते हैं बार-बार बीमार पड़ने या अधिक समय तक बीमार रहने से भी शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है और कुपोषण हो जाता है हम्म इसका मतलब है बीमारी से कुपोषण हो जाता है और कुपोषण से बीमारी हो जाती है बिल्कुल ठीक कहा रवि इसे कुपोषण का चक्र कहते हैं यह चक्कर एक बार चलना शुरू हो जाए ना तो बीमारियों से निकलना मुश्किल हो जाता है और अगर हम पौष्टिक आहार ना लें तो क्या होगा तो हम कमजोर हो जाएंगे अपनी उम्र के हिसाब से विकास नहीं कर पाएंगे और हां हमारा दिमाग भी कमजोर रह जाएगा अच्छा हां हम चिड़चिड़े हो जाएंगे ना ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे और ना खेल कूद सकेंगे अच्छा अच्छा तो यह बात है हम्म पर तुम्हें यह सब किसने बताया मुझे <laughs> मेरी मां ने अच्छा हां तो फिर उन्होंने यह भी बताया होगा कि स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या खाना चाहिए हां हां वो यह सब बताते भी हैं और बनाकर खिलाती भी हैं हां मां कहती हैं बढ़ते बच्चों को दूध दही जरूर खाना भी ना चाहिए हरी सब्जियां और फल भी खाने चाहिए दालें सोयाबीन लोभिया चना वगैरह प्रोटीन से भरे होते हैं और हां याद आया प्रोटीन मांस मछली और अंडे में भी मिलता है अब रवि मैं तो अंडा मांस मछली कुछ भी नहीं खाती तो क्या मुझे पौष्टिक आहार नहीं मिल सकता अरे भाई क्यों नहीं मिल सकता दालें हरी सब्जियां सोयाबीन वगैरह खाओ दूध पियो दही खाओ क्यों राजू मैं ठीक कह रहा हूं ना हां रवि बिल्कुल ठीक कह रहे हो शाकाहारी लोग भी आसानी से पौष्टिक आहार खा सकते हैं हमें हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे मूली अरबी के पत्ते पालक, चौलाई, बथुआ, मेथी, सरसों का साग जो भी मौसम में आसानी से मिल सके हमें जरूर खाना चाहिए अच्छा राजू ये बताओ तुम और क्या-क्या खाते हो और बताता हूं जब कभी मुझे और मेरी छोटी बहन को भूख लगती है हु? तो मां गुड़, चने और मुरमुरे खाने को देती है हु? मां कहती हैं इनसे हड्डियां और मसूड़े मजबूत होते हैं हो क्या तुम इतनी सब चीजें एक साथ खाते हो अरे अरे अरे ये क्या कह रहे हो तुम ये सब एक साथ थोड़े ही खाता हूं सब बदल बदल कर खाते हैं अच्छा और जानते हो गेहूं के अलावा कभी-कभी बाजरा मक्का ज्वार और इनके सत्तू भी खा सकते हैं हां अच्छा तो ये राज है तुम्हारी अच्छी सेहत का बिल्कुल यही राज है भाई मजा आ गया यार i don't know. पोष्टिक आहार सब खाएंगे कृष्ट पुष्ट हो जाएंगे पौष्टिक आहार सब खाएंगे कृष्ट पुष्ट हो जाएंगे बदल बदल कर खाना खाते बदल बदल कर खाना खाते रहते हैं सब हंसते गाते रहते हैं सब हंसते गाते पौष्टिक आहार सब खाएंगे कृष्ट पुष्ट हो जाएंगे पौष्टिक आहार सब खाएंगे कृष्ट पुष्ट हो जाएंगे मौसमी फल और सब्जी खाएं मौस मी फहल और सबसी खाये तू तही भी सब पी जाये तू तही भी सब पी जाये 이�ad बोस्टी कहार सब खाएंगे रिष्ट गो जाएंगे बोस्टी कहार सब खाएंगे रिष्ट पुष्ट हो जाएंगे गुण चना अनाज और दालें गुण चना अनाज और दालें खुशी खुशी से हम सब खा लें खुशी खुशी से हम सब खा लें हां पौष्टिक आहार सब खाएंगे रिष्ट पुष्ट हो जाएंगे पौष्टिक आहार सब खाएंगे रिष्ट पुष्ट हो जाएंगे पड़े कभी ना हम बीमार पड़े कभी ना हम बीमार खाएं सदा खाएं सदा खाएं सदा पौष्टिक आहार पौष्टिक आहार Paustic Ahar.